देवी भागवत रक्त बीज व्यास जी कहते हैं इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यंत चिंतित हो गए तब भगवती जगदम्बा ने काली से जिनकी आंखें कमल के समान थी कहा चामुंडे तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ इस कार्य में बहुत शीघ्रता करनी चाहिए अब तुम दानुओं को भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध भूमि में विचरो मैं पहने बाणों गाओं तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी विशाल लोचने तुम मेरे ऐसे ढंग से इस दानों का रुधिर पीती रहो कि अब एक बुन्द भी पृथ्वी पर न गिरने पाए इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी तब दूसरे दानों उत्पन्न नहीं हो सकेंगे जो करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है जब मैं इस दैत्य को मारूं, तब तुम इसे तुरंत खा जाना शत्रुसंहार रूपी इस कार्य में बनकर अब इसका संपूर्ण रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है इस प्रकार दैत्य बध करके स्वर्ग का राज्य इंद्र को देने के पश्चात हम आनंद पूर्वक यहाँ से चल देंगी व्यास जी कहते हैं भगवती जगदम्बा के यो कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने के लिए तत्पर हो गई। जगदम्बा ने तलवार और से रक्त को मारना आरंभ किया और भूखी चंडिका उसके के कटे हुए अंगों को खाने लगी फिर तो रक्तबीज भी कुपित होकर चंडिका पर गला से प्रहार करने लगा तब भी चंडिका उसका रुधिर पान करने से बिरत न हुई उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्तबीज थे ये सभी गिरते गए और काली का सब का रुधिर पीती गई जो संपूर्ण कृत्रिम रक्तबीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए जो असली रक्तबीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े तुकड़े हो गए रक्तबीज महान भयंकर दानव था उसके मर जाने पर युद्धभूमि में दूसरे जितने दैत्य थे सब भाग कर शुंभ के पास चले गए भय से ही उनका कलेजा काप रहा था उनकी देह रुधिर से भीगी हुई थी उनके अस्त्र पृथ्वी पर गिर गए थे अचेत जैसे होकर हाय हाय पुकारते हुए व्याकुलतापूर्वक शुंभ के प्रति बोले राजन वे रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए उनके शरीर से जो रुधिर निकला था उसे चंडिका पी जाती थी जो अन्य शोरवीर दानव थे उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला बहुत से दैत्य काली के ग्रास बन गए हम लोग युद्ध का वृत्तांत बतलाने तथा देवी ने सम्रांगण में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है यह सूचित करने के लिए आ गए हैं महाराज यह देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पन्नग उरग और राक्षस इन सभी के लिए सर्वथा अजय है कोई भी इसे जीत नहीं सकता महाराज इंद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत सी प्रमुख देवियाँ आकर युद्ध में सम्मिलित हो गई हैं सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएं विविध आयुधों से सुसज्जित है उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने संपूर्ण दानवी सेना को समाप्त कर दिया है राजेंद्र उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्त बीज को धराथायी कर दिया एक ही देवी दुस्सह थी फिर इतनी अन्यन्या देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है